ग्रंथ बोलते इससे भी साक्षात्कार हो जाता है वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ है जैसे पंचदशी हितोपदेश विचार सागर ये प्रक्रिया ग्रंथ है प्रक्रिया से समझाते हैं कि आप बोलते मैं कामी हूं बिल्कुल झूठी बात है आप बोलते मैं क्रोधी हूँ मोबाइल बजा मोबाइल बजेगा तो जब्त हो जाएगा पचास रुपया जुर्माना पड़ेगा अभी नया है छोड़ो माफ करो अभी छोड़ो मेरे पापी मानते हैं या आप अपने को दुखी मानते हैं ये बिल्कुल आपका वहम निकल जाएगा दुखाकार व्रत्ति है पापाकार व्रत्ति है आप उसको जानने वाले हैं ऐसे आप अपने को कामी मानते ये बात नहीं है काम एक विकार है आता है चला जाता है काम नहीं था तभी आप है काम है तभी आप है ऐसे क्रोध अग्नि तत्व का है काम वायु तत्व का है लोभ मोह कफ तत्व का है तो ये पांच भूतों का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत उसके अपने अपने गुण धर्म है ये पांच भूत अष्टा प्रकृति का है तो प्रक्रिया ग्रंथों में समझाया गया है और सिद्धांत ग्रंथ में क्या समझाया गया कि राजा फलाने थे उसने बहुत तप किया आत्म पद को पाने के लिए तो उनकी पत्नी को दया आई देखा कि मैं पत्नी हूं बोलूंगी तो नहीं मानेंगे तो कुंभज ऋषि का रूप धारण करके बोला राजा तुम्हारा नाम फलाना है तुम राजपाट छोड़ के तपस्या कर रहे हो पहले भोग के खड्डे में थे अभी त्याग के खड्डे में आ गिरे हो मैं तुम कौन हो बोले मैं कुंभज मुनि हूँ ठीक उसकी पत्नी योग बल से कुम्भज बनकर चुडाला ने उनको उपदेश दिया तो राजा फिर तप से निवृत्त होकर तो ईश्वर प्राप्ति में आरम्भ में थोड़ा संयम के लिए तप ठीक है लेकिन सारी जिंदगी तपस्या करे ये ईश्वर प्राप्ति का रास्ता ही नहीं है रावण ने साठ वर्ष तपस्या किया तो वास्तव पूर्ति में ही लग गया ना साठ वर्ष हिरणा का ने ईश्वर प्राप्ति के लिए तो विवेक है वैराग्य है षठ संपत्ति है मोक्ष की इच्छा है ये चार साधन है विवेक आत्मा अविनाशी जगत विनाशी है जीवात्मा नित्य है परमात्मा का अमृत पुत्र है और शरीर संसार अनित्य है तरंग और पानी एक है ऐसे ही गहना और सोना एक है ऐसे जीव और ब्रह्म एक है वो माया को जो वश करके चलावे वो ईश्वर होता है अविद्या के वश चलता है वो जीव होता है वास्तव में ब्रह्म दोनों में वही का वही है गंगू तेली और राजा भोज बुद्धि की योग्यता अलग होने से अलग पद है लेकिन मानवता में एक ही है चैतन्य में एक है बड़े से बड़े महापुरुष के पूजा रूम में जो बत्ती या बल्ब जल रहा है और एक गरीब से गरीब कंगले से कंगले शराबी कबाबी जुआरी दुराचारी व्यक्ति के कमरे में जो बल्ब जल रहा है वो वास्तव में पावर हाउस का एक बड़े से बड़े महल में जो आकाश है छोटे से छोटी झुग्गी झुपड़ी में भी वो आकाश है तो तत्व रूप से चैतन्य परमात्मा एक है ऊपर ऊपर से मन बुद्धि शरीर ये सब प्रकृति अष्टा प्रकृति में विकार और लीला है तो ये सब समझ के आत्मा को मैं रूप में मान ले तो हो गया आत्मा साक्षात्कार वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था बहुत ऊंची बहुत परा तो उसमें चुंडाला ने कुंभज मुनी रूप धारण करके राजा को उपदेश देके जगाया और राजपाट घो छोड़ के तपस्या करने गए तो बोले थोड़े दिन तपस्या करने दो हृदय शुद्ध होगा तब साधु संत का उपदेश आदर से सुनेंगे फिर वो तो घुमा फिरा के इतिहास कहके घुमा फिरा के सिद्धांत की बात कहना उसको सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं और प्रक्रिया से भाई पृथ्वी तत्व है जल है तेज है वायु है आकाश है आकाश दो प्रकार का है नित्य अनित्य न्याय शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नित्य कार्य रूप कारण रूप है अनित्य कार्य रूप है ऐसे ही पांच भूत आधा आधा सब मिश्रण कर लिया वो कार्य रूप बना और आधा आयता है सजों का त्यों वो सूक्ष्म शुद्ध रहा तो जैसे पांच पार्टनर है तो लाख लाख रुपया सबके पास है तो पांचों ने पचास पचास हजार रूपया मिलाकर अढ़ाई लाख का तो मिश्रण करके अपना व्यापार करा बाकी का सबका अपना पचास पचास हजार पड़े है आधा आधा पड़ा है ऐसे पांच भूतों का मिश्रण ये पंच भौतिक संसार हुआ पृथ्वी में आकाश में देखो जल अंश मिलेगा वायु में जल अंश मिलेगा पृथ्वी में जल अंश मिलेगा पृथ्वी में तेज अंश मिलेगा मिला हुआ है पत्थरों को रगड़ो तो अग्नि आ जाएगी तो ये पांचों बहुत एक दूसरे से मिले हुए मिश्रण जिसे पांच वेरायटियों का मिश्रण कर दिया तो वैसे पंचभूतों का आधा आधा हिस्सा मिश्रित ये पंच भौतिक जगत में था और बाकी का आधा आधा हिस्सा उनका अपना स्वतंत्र है लेकिन ये पांच भूत और इनसे बना जगत इसमें परिवर्तन होता परिवर्तन होता तो सत्ता उसमें ब्रह्मा की है जैसे पंखे में घूमने का परिवर्तन गीजर में फ्रीज में जो कुछ क्रिया होती है वो लाइट की सत्ता से अब गीजर पानी गर्म करेगा फ्रिज पानी ठंडा करेगा सत्ता दोनों में लाइट की ऐसे पांच बूथों में अपने अपने स्वभाव से क्रिया होगी मिश्रित बूथों में मिश्रित क्रिया होगी लेकिन सत्ता चिदघन चैतन्य की तो जो चिदघन चैतन्य है वो नये रूप में सदा मौजूद है और प्रकृति है वो यह रूप में मौजूद है यह हाथ है तो मैं हाथ को जानता हूँ मैं हाथ नहीं हूँ यह पैर है तो मैं पैर नहीं हूँ यह सिर है तो मैं सिर नहीं हूँ यह पेट है तो मैं पेट नहीं हूँ यह मन है तुम्हें तो मन नहीं हूँ यह बुद्धि है तो मैं बुद्धि नहीं हूँ यह मेरा अहंकार है तो मैं इन सब से अलग हो गया तो जो मैं अलग हो गया वो मैं कौन हूं तो आ जाएगा ब्रह्म परमात्मा का अनुभव तो दो तत्व हुए एक यह दूसरा मैं मैं से यह प्रकाशित होता है यह से मैं नहीं देखता हाथ मेरे को नहीं जानता मैं हाथ को जानता हूं आंख मेरे को नहीं जानती मैं आंख को जानता हूं तो मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं और ये पंचभूतों से मिश्रित करण है करण करण माना जिससे जाना जाए तो करण भी दो प्रकार के है बहिकरण और अंतकरण जैसे आंख से रूप बाहर का रूप देखेगा जीव से बाहर का स्वाद देखेगा कान से बाहर का शब्द देखेगा समझा जाएगा नाक से गंध गंधगण पृथ्वी का हिस्सा है रस जल का है देखना अग्नि तत्व का सूर्य का अग्नि देवता का आकाश उसका आकाश का तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय और पांच विषयों को जानने वाला नेत्र श्रोत्र जीव त्वचा नासिका ये पांच बहिकरण बाहर के भूतों को जानने वाली ये बहिकरण लेकिन इनके अंदर बैठा हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण है आंख से भूख का पता नहीं चलेगा जीव से भी भूख का पता नहीं चलेगा अथवा मित्र शत्रु का पता नहीं चलेगा वो मन से चलेगा बुद्धि से निर्णय होगा अहम से अपने में मानेंगे तो पांच भूत और तीन भौतिक ये सूक्ष्म मन बुद्धि चेतन का ये अष्टा मिलकर प्रकृति होती है तो प्रकृति जिससे सत्ता पाती है, बदलती है और बदलती दिखती है वो चैतन्य परमात्मा है तो वास्तव में सभी परमात्मा है एक परमात्मा कहीं जाकर बैठा है ऐसा नहीं जब सर्वत्र भगवान है तो सभी भगवान हैं। सदा भगवान है सभी भगवान है इसीलिए बोलते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सर्वत्र वासुदेव तत्व का जिसको ज्ञान है ऐसा महात्मा दुर्लभ है परमात्मा तो सुलभ है क्योंकि सर्वत्र है लेकिन उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष दुर्लभ है क्या है